सिद्धांति ने अच्छा ये अथर्ववेदिया हो के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण देख रहे हैं षठ श्लोक में सिद्धांत सिद्धांति कहा कि जागृत पदार्थ मिथ्या होने का और एक कारण है कि ये आदि वाले हैं अंत वाले हैं जो आदि वाला होगा अंत वाला होगा वो मिथ्या होगा पूर्व पक्ष कहा कि खाली आदि वाला अंत वाला होने से मिथ्या नहीं होगा आदि वाला अंत वाला भी हो और प्रयोजनता का अभाव भी हो तो जहां ये दो चीज रहेगा वहीं जाकर के मिथ्या होगा जहा जहां, जहां बनी रहेगा वहां वहां धूमर रह जाएगा नहीं, नहीं रहेगा बनी के साथ क्या होना चाहिए आर्द्रंजन संयोग मिलने पर होगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है इसी प्रकार की अत्यंत तो बत्तुम इसके साथ और सयोजनता का विरह प्रयोजन सिद्धि नहीं करना चाहिए तभी जाकर के ये मिथ्या होगा सिद्धांत श्लोक में कह दिया सप्तम श्लोक में ये जो प्रयोजनता विरह कहते हैं ये जाग्रत पदार्थ में भी है जाग्रत का जो पदार्थ जाग्रत का अवस्था का नहीं करें, जाग्रत का जो पदार्थ है वो पदार्थ में भी क्योंकि सिद्धांत ये भी कह रहे हैं कि जागृत पदार्थ मिथ्या है तो जागृत पदार्थ मिथ्या क्यों सिद्धांत कहते हैं कि जो जागृत पदार्थ ये भी प्रयोजन सिद्धि करने वाले नहीं है अगर प्रयोजन सिद्धि करना इनका स्वाभाविक धर्म होता तब तो दूसरे अवस्था में भी वो प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए कि नहीं किया तो इसलिए इसमें एक मतलब पारमार्थिक प्रयोजन सिद्धि करने का सामर्थ्य जागृत पदार्थ में नहीं है तो जो जिसका पारमार्थिक अर्थात सर्वदा रहने वाला नहीं है वो उसका नहीं है तो कादाचित का माना जाएगा वो मिथ्या है जैसे वो नहीं करता, नहीं करता। हैं, वो तो क्या है वो जागृत अवस्था में भी मिथ्या ग्रहण कर लेता है पूरे पुरुष किंतु घटपट को नहीं करता है हाँ। तो सिद्धांत यहाँ जागृत पदार्थ को मिथ्या कहना चाहता है वो जो प्रातिभाषिक पदार्थ वो जागृत पदार्थ नहीं माने जाते हैं जागृत अवस्था में दिखता है किंतु वो तो प्रातिभाषिक हो गया जागृत अर्थात व्यावहारिक व्यावहारिक पदार्थ जो है इनका स्वप्रयोजनता का विरह स्वप्न में दिखता है तो इसमें भी सप्रयोजनता विरह है तो उनसे ये भी मिथ्या हो जाएंगे अच्छा टीका में हम लोग देख रहे थे जागृत दृश्य भाव बहुत गृहअते टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में जागृत दृश्य भाव जागृत दृश्य जागृत में दिखने वाले जितने सारे पदार्थ भाव इसको बहुक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है बहुक्ति पांच नंबर दे दिया आते इति बहुत श्लोक में दिया चतुर्थ पाद में मिथे वे स्मृता ते का अर्थ वो सब वो सब कौन है कहते हैं जाग्रत भाव जाग्रत दृश्य जाग्रत अवस्था में जो पदार्थ दिखते हैं वो सब मिथ्या आगे टीका में श्लोक भावा भावा नावा ना ना, बहुवचन है जागृत दृश्या वो भी बहुवचन है भावा इसलिए आगे न बहु उतिया गृह थे बहुवचन के द्वारा बहुक्ति बहुवचन बहुवचन जो श्लोक में ते शब्द है ते बहुवचन है सो तो, ते तो ये जो ते है बहुवचन ये कहते हैं कि सारे जागृत दृश्य को लेना है आगे टीका में श्लोक से व्यावर्त्यापय उत्थापयति ये श्लोक के द्वारा ये श्लोक क्यों आया कहते हैं कि पूर्व पक्ष ने एक उपाधि का शंका करता है उपाधि शंका को व्यावर्तन करने के लिए हटाने के लिए आगे श्लोक आ रहा है सप्तम श्लोक क्यों है कि षठ श्लोक में सिद्धांति जो अनुमान कह दिया जाग्रत दृश्य मिथ्या क्यूँ आद्यंत वर्तुआ स्वप्न वर्तु ये अनुमान में पूर्व पक्ष एक उपाधि दे दिया। उपाधि क्या दे दिया सप्रयोजनता बिरा ये उपाधि जब दे रहा है उपाधि का निराकरण करने के लिए आगे वाला श्लोक श्लोक उपाध्याश उत्या या उपाधि वो आशंका को पहले दिखाते है स्वप्न भाष्य में स्वप्न दृश्यवत जागरित दृश्याम असत्व तद अयुक्त सिद्धांति कह स्वृश्यवत जागरित भी असत मिथ्या है, है। क्यों हेतु क्या दिया सिद्धांति हेतु क्या दिया आद्यवस्त तो ये जो दिया दीया यद पूर्वपक्ष कहता है कि यद यदाया उत्तम तदयुक्त ये पूर्वपक्षनावृत्ति क्वतनागमना कह रहा है कि अन्न पान वाहना च दृष्टाह जाग्रत में जो पदार्थ होते हैं क्या अन्न पान वाहन आदि ये भोजन करते हैं पान और ये सब ये क्या करते हैं पिपासा आदि निवृत्ति कुरत अन्न पान इत्यादि ये सब क्षुद्ध पिपाशा का निवृत्ति करते हैं और वाहन इत्यादि ये गमनागमन कार्य करते हैं तो होने से जागृत पदार्थों में सोजनता दिखता है सिद्धांत कहेगा कि आपको जागृत पदार्थ में स्वप्रयोजनता दिखता है और स्वप्न पदार्थ में स्वप्रयोजनता नहीं दिखेगा क्योंकि सिद्धांत स्वप्न को दृष्टांत दिया पूर्व पक्ष अभी क्या करे की दृष्टान पक्ष समान नहीं है दृष्टांत में स्वप्रयोजनता नहीं है किंतु पक्ष में स्वप्रयोजनता है तो सिद्धांत अभी कह देगा की आपको अगर पक्ष में स्वप्रयोजनता दिखता है तो दृष्टान्त में भी स्वप्रयोजनता रहेगा दोनों बराबर हो जाएंगे इस प्रकार की सिद्धांत कहता है टीका में पूर्व पृष्ठा में जागृत दृश्यानाम इव स्वप्न दृश्यानाम अभी तुल्यम सप्रयोजनत्व तो अगर जागृत दृश्य स्वप्न दृश्य के साथ प्रयोजनता सप्रयोजनता प्रयोजनता अर्थात हमारा प्रयोजन सिद्धि करना ये बराबर हो स्वप्न में भी प्रयोजन सिद्धि होता है तो इस प्रकार की कहेगा अगर हो जाएगा तो क्या होगा देखिए आपका दृष्टांत क्या दिया स्वप्न और आप उपाधि का लक्षण क्या है तो शुप्ना शुप्ना साधना सतीपक साध्य व्यापक कहा दिखाएंगे दृष्टांत में कभी दृष्टांत आपका क्या है स्वप्न उसमें दिखाएंगे कि साध्य का व्यापक होना चाहिए साध्य क्या है यहाँ मिथ्या तो स्वप्न में मिथ्या तो रह जाएगा और उपाधि को भी रहना चाहिए उपाधि क्या है सप्रयोजनता का अभाव तो अभी दृष्टांत तो में जो आपका साध्य है मिथ्या तो वो तो रहा किंतु सिद्धांत यह भी कह रहा है क्या कि अगर जागृत में आपको स्वप्रयोजनता मानते हैं तो स्वप्न में भी स्वप्रयोजनता रहेगा कह दिया सिद्धांत इससे क्या होगा आपका जो दृष्टांत है स्वप्न उसमें स्वप्रयोजनता सिद्धांत कह रहे हैं आपका उपाधि क्या है सप्रयोजनता तो अभाव फिर उपाधि रहा दृष्टांत में नहीं रहेगा साध्य रहा उपाधि नहीं रहा तो साध्य का व्यापक हुआ उपाधि क्योंकि उपाधि रहा नहीं उपाधि होने के लिए साध्य व्यापक होना चाहिए तो साध्य व्यापक नहीं होगा तो उपाधि नहीं बनेगा साधनों का को दिखाएंगे जाकर के पक्ष में वो अलग बात है अभी साधु का ही व्यापक नहीं बनेगा क्योंकि दृष्टांत में दृष्टान्त जो स्वप्न वहां भी कहेंगे कि ये स्वप्रयोजनता यहाँ भी नहीं है तो मतलब यहाँ भी स्वप्रयोजनता है स्वप्न का पदार्थ भी स्वप्रयोजनता वाले है वो भी हमारा प्रयोजन सिद्ध करते हैं सिद्धांत ऐसा कह दिया तो पूर्व पक्षी कहेगा कि न ऐसा नहीं है क्योंकि पूर्व पक्षी उपाधि दे रहे हैं उपाधि का समर्थन करेगा सिद्धांत भी उपाधि को खंडन कर रहा है कि आपका ये उपाधि साध्य का व्यापक नहीं हो रहा है पूर्व पक्षी कहे कैसे साध्य का व्यापक होगा अर्थात तो स्वप्नों में स्वप्रयोजनता का अभाव रहेगा सिद्धांत कहता है स्वप्नों में स्व प्रयोजनता का अभाव नहीं स्वप्रयोजनता रहेगा स्वप्नों में भी हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है पूर्व पक्षी कहता है इसके लिए अच्छा पूर्व पृष्ठ में टीका में जाग्रत दृश्याम एव स्वप्न दृश्य नाम अभी तुल्यम स्व प्रयोजन ये बात कौन कहता है ये सिद्धांत कह रहा है सिद्धांत कह रहा, रहा है कि सिद्धांत उपाधि का विघटन कराना चाहता है उपाधि में साध्य व्यापक तो आना चाहिए सिद्धांत कहता है कि साध्य व्यापक नहीं आएगा कैसे कहेंगे जागृत दृश्यानामी वो स्वप्न तो दृश्य नाम तुल्यम स्व स्वप्न में भी स्वप्रयोजनत्व रहेगा स्व प्रोजन तो का अभाव रहेगा फिर नहीं, नहीं रहेगा आपका उपाधि है स्रयोजन का अभाव तो इसलिए सिद्धांत ये बात कह रहे तो स्व इति उपाधेर असंभव फिर उपाधि नहीं बनेगा उपाधेर असंभव असंभव के ऊपर छह नंबर टिप्पणी लिख दीजिए और छह नंबर टिप्पणी नीचे नहीं है वहाँ छह लिख करके पांच के आगे खाली जगह है न वहां छह लिखिए नीचे टिप्पणी है, पांच नंबर के आगे छह लिख करके वहां लिखिए साध्य व्यापकत्व अगर साध्य व्यापकत्व नहीं रहा उपाधि में इसलिए उपाधि नहीं बनेगा तो उपाधेर असंभव हो तो अर्थात उपाधि में जो साध्य व्यापकत्व रहना चाहिए वो नहीं रहेगा ये बात सिद्धांत ही कहा आशंक्य आह पूर्व पक्षी अभी कहता है प्रयोजन सिद्धि सिद्धांत कह दिया ऐसा पूर्व इसलिए कह रहा है, आगे भाषी में देखिए, न तो स्वप्न दृश्या नाम तद तो अस्थि खंडन करता है स्वप्न दृश्य नाम प्रयोजन सिद्धि मतलब सामर्थ्य नहीं है पूर्व खंडन कर देता है न तू स्वप्न दृश्या में नीति दिया ना वो प्रतीक है समान अक्षर साइज दे दिया वो प्रतीक है छोटा होना चाहिए वाक्य का आरम्भ में नीति ये प्रतीक है तो जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा न तू स्वप्न दृश्य नाम इसके लिए प्रतीक है अच्छा अभी पूर्व पक्षी उपाधि को सिद्ध कर दिया साध्य व्यापक करवा कर दिया आगे टीका में अनुमान से सोपाधिक असाधक फलित महा इसलिए अनुमान में पूर्व सिद्धांत जो अनुमान दिया था तो जागृत पदार्थ ये मिथ्या है क्यों आद्यंत बत्वा तो स्वप्न ये दृष्टान्त दिया अनुमान दिया था पूर्व पक्षी कह दिया कि अनुमान में उपाधि है तो अभी अनुमान जो अनुमान में उपाधि रहेगा वो अनुमान का हेतु साध्य सिद्ध करेगा नहीं करेगा अनुमान से सोपाधिकव न असाधक तो ये अनुमान साध्य का सिद्ध नहीं करेगा इति फलितम आह पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष सुना रहा है तस्मात्पन दृश्य व जागृत दृश्याम असत्व मनोरथ मात्र तस्मात इसीलिए तस्मात अर्थात स्वपाधिक अनुमान से में उपादिया गया होने से स्वप्न दृश्य बद जैसे स्वप्न दृश्य है ऐसे जागरण दृश्य न ये जो आपको कह देते हैं ये केवल मनोरथ मात्र ये केवल आपका कल्पना है स्वप्न दृश्य तो मिथ्या है किंतु उसको दृष्टांत देकर के जागर दृश्य को भी मिथ्या कह ये केवल मनोरथ मनोरथ का कल्पना मात्र मनोराज्य जिसको कहते हैं मनोरथ क्योंकि जब मन मन में चलना है तो क्यों जमीन में चलना है रथ में बैठकर चलना मन में तो चल रहे इसलिए कहते हैं मनोरथ रथ वो जमीन में चलने का वो रथ आवश्यक नहीं है वो पुष्प विमान भी हो सकता है इसको कहते हैं मनोरथ तो यहां तक पूर्व पक्ष कह दिया आगे टीका में हेतु तो सोपाधिकूषयती हेतु सोपाधिक ऐसे कौन कहा था पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांति अभी उसका दूषण करता है भाष्य में तन्न वो ठीक नहीं है ये तन्न एक कौन कहा सिद्धांति कहा टीका में आगे तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं साधन व्याप्यादि दोषादीते न उपाधि निरसनम सुसकम इतिहा आप खाली कह दिया दिए ये कोई वेद मंत्र थोड़ी है तन न कह देने से हम मान लेंगे हम जो उपाधि दिया ये उपाधि में आपको दोष दिखाना पड़ेगा उपाधि में दोष क्या है उपाधि का लक्षण नहीं घटना उपाधि क्या होना चाहिए साधन का अव्यापक होना चाहिए और साध्य का व्यापक होना चाहिए तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि साधन व्याप्ति आदि दोष साधन का व्याप्ति व्याप्ति का व्यापक साधन का व्यापक ये उपाधि का दोष हो जाएगा साधन का व्यापक ये उपाधि का दोष होगा हो नहीं होगा उपाधि नहीं घटेगा ये उपाधि का दोष है ये उपाधि नहीं बनेगा तो ये साधन व्याप्ति व्याप्ति अर्थात साधन का व्यापकत्व साधन व्यापकत्व ये दोष है और दूसरा दोष क्या हो जाएगा साध्य अव्यापक ये दोष ये सब दोष साधन का अव्यापक उपाधि होना चाहिए हाँ। अगर अव्यापक नहीं होकर के व्यापक हो जाएगा तो दोषन मतलब फिर उपाधि नहीं बन पाएगा ये साधन व्याप्ति व्याप्ति अर्थात व्यापक साधना व्यापक हो जाएगा तो दोष हो जाएगा इस प्रकार की दोषा रित रीते अर्थात बिना इस प्रकार की दोष नहीं दिखा करके न उपाधि निरसनम सुशकम उपाधि का निरस कैसे कर देंगे अब दोष दिखाइए साधना व्यापक हो रहा है ऐसे दोष दिखाइए पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में कस्मात अकस्मात तो अर्थात पूर्व पक्ष पूछ रहा है तो न सिद्धांतिक्ष कह कहता है कस्मात क्यूँ ऐसा कोई कारण नहीं दिखा करके खाली कहेंगे वो बात ठीक नहीं है आ ठीक टीका में सुसकम अर्थात सकल सक्तो अर्थात समर्थ सुसकम अर्थात आराम से उपाधि निरसना आराम से कर देंगे ये नहीं हो पाएगा आपको कोई दिखाना पड़ेगा साधना व्याप्ति साधना व्यापकत्व साध्य अव्यापक इत्यादि ये दोष के बिना उपाधि का निरसनम न सुशकम सुशकम अर्थात आराम से सुकर खल।, खल वहां के बोलो क्री धातु का खल होगा ना कोई भी धातु का खल हो जाएगा ये शक्ल धातु है उसका खल हो गया सुने पर उपथ ईसब दुस्चरा कृचरा थे सुखल धातु तो कोई भी हो सकता है तो का अर्थ हो गया शुकर।, ये शुकर नहीं आराम से नहीं हो जाएगा इसको पूर्व पक्षी पूछा अकस्मात सिद्धांत कहता है टीका में फल परियंतता बिरहत्व रह, उपाधे है साधन व्याप्ति आह पूर्व पक्षी उपाधि क्या दिया था फल पर्यत अभाव सप्रयोजन का फल पर्यत का फल देना फल पर फल मिलने तब इसका अभाव तो जाग्रत पदार्थ में भी ये नहीं, तो नहीं है फल पर्यत अभाव इसका विरह ये उपाधि दिए थे आप फल पर्यंत था अच्छा ये उपाधि दिए थे ये उपाधि में साधन व्याप्ति उपाधि का साधन व्याप्ति दिखाता है सिद्धांत तभी तो जो पक्ष है जागृत पदार्थ उसमें आपका हेतु रहेगा हेतु हो गया आद्यंत तो बत्व और उपाधि जो फल परियंत्रता बिह ये उपाधि को वहां रहना चाहिए क्या साधनों का अभ्यापक होना चाहिए इसलिए साधन रहेगा और उपाधि नहीं रहेगा ऐसा होना चाहिए तो सिद्धांत कहता है कि फल परियंतता बिरह जो उपाधि है ये उपाधि साधन का अव्यापक नहीं है ये तो साधन का व्यापक है अर्थात जहाँ साधन है वहाँ ये रहता है पक्ष में जागृत पदार्थ में आद्यंत तत्व ये उपाधि तो है वो हेतु तो है साधन है और ये फल पर तो राहित्य ये भी है जागृत पदार्थ भी फल परिवतता तो नहीं है उसमें फल पर्यंतः राहित्य अर्थात जागृत पदार्थ भी सप्रयोजन प्रयोजन सिद्धि करने वाला है ये बात नहीं है में में उसका ना ना पक्ष में पक्ष पक्ष में अभी उपाधि का अभाव होना चाहिए था अर्थात स्वप्रयोजनता का अभाव होना चाहिए था किंतु अभी स्वयोजनता अभाव स्वप्रयोजनता अभाव हुआ आपका उपाधि और उपाधि का अभाव होना चाहिए था स्वप्रयोजनता अभाव का अभाव होना चाहिए था इसका क्या अर्थ हो जाएगा स्वप्रयोजनता होना चाहिए था जागृत पदार्थ में स्व प्रयोजनता होना चाहिए था पूर्व पक्ष कह, कह रहा था सिद्धांत कह रहे थे कि जागृत पदार्थ में भी स्वप्रयोजनता नहीं है अर्थात स्वप्रयोजनता का अभाव है ये आपका उपाधि है पक्ष में भी उपाधि रहा पक्ष में नहीं रहना चाहिए उपाधि रहा यहाँ पे स्वामी जी यहाँ पे हेतु और साथ में एक अर्थ रचक है साधन अर्थात साध्य थे इति साधनम् लुट होता है करण में भाष्य में यस्मा प्रयोजनता दृष्टा या अन्नपादी न सा स्वप्न भी प्रतिपद्य पूर्व पक्ष कह रहा था कि जाग्रत पदार्थ में प्रयोजनता है इसलिए पक्ष में ये उपाधि नहीं है सिद्धांत कह रहा है की जो आप स्वप्रयोजनता अन्नपानादि नाम दृष्टा अन्नपानादि ये सब सप्रयोजन है वाला है तो सिद्धांत कहता हैं की सा स्वप्न विप्रतिपद देते स्वप्न में ये जागृत पदार्थ प्रयोजन सिद्ध करते हैं क्या नहीं, नहीं करते हैं? इसलिए इनका स्वप्रयोजनता कहाँ रहा तो स्वप्रय कहेंगे जागृत अवस्था में स्वप्रयोजनता रहा कहेंगे वही पदार्थ वहाँ सत्य माना जाएगा उसका स्वभाव माना जाएगा जो सर्वथा वो करे उसी प्रकार की अगर नहीं करेगा तब तो फिर उसका वो परमार्थिक धर्म नहीं माना जाएगा अन्नपानादि नाम जो सयोजनता जागृत अवस्था में दृष्टा आप कहते हैं कि जो थी, वो अवस्था में माने जागृत अवस्था में जो पदार्थ कार्य नहीं, नहीं देते हैं अच्छा, इसलिए वो, वो पदार्थ मिथ्या है पदार अभी अवस्था का विचार नहीं है अच्छा। वो पदार्थ सिद्धांति कहते के कि वो पदार्थ मिथ्या है अवस्था तो अलग बात है पदार्थ अर्थात वो पदार्थ अगर ठीक होगा तो सर्वदा उसका धर्म रहना चाहिए तीनों काल में उसका धर्म रहना चाहिए नहीं रहा नहीं रहा तो अर्थात जो तीनों काल में नहीं रहा वो मिथ्या है माना जाएगा टीका में प्रकटयति ये, ये जो विप्रतिपत्ति सा स्वप्न विप्रतिपद्यते विप्रतिपद्यते विरुद्ध तो ये जो अन्नपादी का प्रयोजन सिद्धि करने का सामर्थ्य देखा जाता है वो स्वप्न में नहीं रहता है ये जो कहा गया इसको अभी सिद्धांति दिखाता है भाष्य में तृतीय पंक्ति में जागरित ही भुक्त पी चीव विनिवर्तित त्रिट सुप्त मत एवं क्षुत्या अहोरात्रो उषित अभुक्तवत आत्मा मनते जागरिते ही जाग्रत अवस्था में पित्वा च ये भोजन किया जो पान करना है पान कर लिया उसे तृप्त हुआ तृप्त होकर के बहुग्रीह विवर्ति ये त्रिट य जिसका त्रिषा विनिवर्तित हो गया स विनिवर्तित त्रिट वो पुरुष विनिवर्तित त्रिट पुरुष सुप्त मात्र अभी सुप्त मात्र अर्थात तो गया खटिया में जा करके तुरंत अभी उसको नींद लग गया सुप्त मात्र एवं जैसे ही गया अभी क्या देखता है शुद्ध पिपाशादी आर्तम शुद्ध पिपाशा आदि के द्वारा आर्तम ये सुप्त मात्र क्यों कहते हैं क्योंकि नींद से अभी भोजन किया शाम को छह बजे फिर दस बजे विश्राम में गया और चार बजे स्वप्न देखता है कि क्षुद पिपासा शादी से आरतम ये हो सकता है तो वास्तविक है आठ घंटा हो गया भूख निक लगेगा तो इसलिए कह दिया कि सुप्त तो मात्र जैसे ही नींद में गया तुरंत तो अभी देखता है कि क्षुद पिपा शादी आरतम क्षुद्ध से पीड़ित तो है और अहोरात्र उषितम अर्थात क्षुद पिपासा से पीड़ित होकर के दिन रात ऐसे ही पड़ा है अभी तो जस्ट गया सोने के लिए अभी स्वप्न देखता है दिन रात ऐसे ही पड़ा है क्षुत पिपासा, शुद्ध क्षुधा पिपासा प्यासा प्यास क्षुत पिपाशादी अहोरात्र उषितम दिन रात ऐसे भूख प्यासा वो पड़ा है इस प्रकार देखता है अभुक्त अभुक्त तब तु तो प्रत्य हुआ अर्थात भोजन नहीं किया हुआ आत्मा न मनते अपने आप को मान रहा है तो कहा अभी जागृत में जो भुक्त पीतुआ वो सब कुछ कार्य नहीं किया जागृत पदार्थ कुछ काम कर नहीं हुए टीका में उपाधे है साधन व्याप्ति निगमयति अभी उपाधे है उपाधि का साधन अनिष्ठ व्याप्तिम अर्थात साधन उसका उपाधि में साधन अनिष्ठ व्याप्तिम अर्थात साधन में व्याप्ति आ गया उपाधि व्यापक हो गया धूम में व्याप्ति आया अर्थात बनी व्यापक होगा तो उपाधि का साधन व्याप्ति साधन व्याप्ति अर्थात साधन निष्ठ व्याप्ति साधन व्याप हो गया उपाधि व्यापक हो गया तो होने से निगमयति, अभी क्या निगमन करते हैं तस्माष्य में रह गया अच्छा उत्तम अर्थम दृष्टान्त दृष्टांत दे करके आगे कहते हैं भाष्य में यथा स्वप्ने च स्वप्न भूकवा पीतवात भी दिखाते हैं जागृत में भोजन किया पान किया सो गया फिर देखता है भूखा प्यासा है और कभी देखता है कि स्वप्न में खूब भोजन किया और पान किया और नींद खुल गया देखता है कि अभी अतृप्त अभूत भूख लग रहा है ये दिख रहा है दोनों पक्ष में हो रहा है भी हाँ यहाँ सप्रयोजनता न साधन का मिथ्यात्व का अव्याप्य तो रहा और सप्रयोजनता अभाव नहीं रहा था स्वयोजन साध्य व्यापक यहाँ नहीं देख साध्य अव्यापक नहीं देखा पाए साध्य का अव्यापक अर्थात साध्य मिथ्यात्व तो रहता है और उपाधि नहीं रहता है उपाधि हो गया स्व्रयोजनता का अभाव उसका अभाव हो जाएगा था सप्रयोजनता मिथ्या तो रहे और सप्रयोजनता रहे सिद्धांति तो सप्रयोजनता को सर्वत्र खंडन करता है इसलिए साध्य व्यापक अव्यापक यहाँ नहीं दिखा पाएगा सिद्धांति पहले खाली कह दिया था नहीं दिखा पाएगा भाष्य में तस्माद् जागृत दृश्यानाम स्वप्ने विप्रतिपत्ति दृष्टा ये जो जागृत दृश्य है वो स्वप्न में उनका विप्रतिपत्ति अर्थात तो वो कार्य ठीक नहीं करते हैं वो देखा गया जागृत दृश्यान पदार्थान अवस्था का बात नहीं करते हैं जागृत में जो पदार्थ है ये मिथ्या है क्योंकि मिथ्या है अर्थात तो उनका जो धर्म वो नहीं रहता नहीं रहने से वो मिथ्या है ठीक है मैं हेतु तो हो सोपाधि का फलितम आह अभी हेतु तो सोपाधि नहीं हुआ हेतु में उपाधि नहीं आया नहीं आने से फलितम आह भाष्य में अतो मन्यामहे अपि मनियामहे तेमत्व स्वप्न स्वप्न दृश्यव इति इसलिए हम मान रहे हैं कि जाग्रत अपि तेसा जाग्रत पदार्थ भी मिथ्या है स्वप्न जैसे स्वप्न दृश्य है अनाशंकनीय इसमें कोई आशंका करने का है नहीं टीका में हेतुद्वयम उपसंगति दो हेतु कहा था सिद्धांति क्या क्या दो हेतु कहा था इसी श्लोक में मतलब पूर्व श्लोक में दो हेतु कहा था दृश्यता था उससे पूर्व श्लोक में था आ, मतलब एक है आद्यंत एक है आदिवत अंतवत ये दो हेतु हे तो दो हेतु हे तो दो उपसंग्र थी दोनों को मिलाकर के आद्य अंत वत एक कह दिया कितु तो आदिवत अंतवत ये दोनों हेतु जहाँ कहा था अनुमान वाक्य वहाँ कहा था आदिमत्वात् अंतवात्थ अलग अलग करके कहा था भाष्य में तस्मात, तस्मात उभयत्र आद्यन्तत्व इति मिथ्या एवं खलु ते स्मृता तस्मात्लिए आद्यन्तवत्व उभयत्र सामनम उभयत्र कहने से स्वप्नों और जागृत नहीं उभयत्र सामनम मिथ्या एवं खलु ते ते मिथ्या ते कहने से जागृत पदार्थ वो जागृत पदार्थ मिथ्या, है तो, है, है।, मिथ्या है तो ये जो जाग्रत पदार्थ है मिथे वमृता ये श्लोक का चतुर्थ पद है जागृत पदार्थ मिथ्या ही है अच्छा ये सब हम श्लोक उच्चारण करेंगे ये एक बात हो गया कि अति अर्थात स्थूल बात तो कहते हैं कि यहाँ कि स्वप्न में विपरीत पद देते ये जो जाग्रत पदार्थ है ये स्वप्न में प्रयोजन सिद्ध नहीं करते हैं। ये जाग्रत पदार्थ सर्वदा जाग्रत में भी प्रयोजन सिद्ध करते हैं क्या पदार्थ होने पर भी कभी प्रयोजन सिद्ध नहीं करता हमारे बार कहते हैं जंगल रास्ता में जा रहा था गाड़ी खराब हो गया बहुत पैसा है में तो क्या करेगा तो सब प्रयोग जनता अभी कहा करता है वो धन जो है पास में वो कुछ नहीं कर पाएगा यह है कभी कभी मतलब ऐसा स्थान है जो रात में मतलब सात आठ घंटा तक गाड़ी चलेगा जंगल में जंगल में और वो जंगल में शेर भी है और रास्ता में भी और वो सब कहते जो स्टेट ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी है आजकल तो बहुत अच्छा अच्छा हो गया तो मारे जो चालीस साल पहले की बात कर रहे हैं उस समय कभी कभी ऐसा होगा की रात को गाड़ी खराब हो जाएगा और आप वो बस का खिड़की डाल करके अंदर बैठे रहेंगे क्योंकि शहर आ सकते हैं एकदम बंद करके रहेंगे बाहर भी निकल नहीं पाएंगे और ये करने के लिए भी लघु संघा के लिए भी बाहर नहीं निकल पाएंगे अंधेरा है ना एकदम कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा कठिनाई हो जाता है तो ये होने पर भी वहां देखे पैसा है पास में नहीं है कोई लेके जा रहा था मुर्मुरा सभी लोगों को बांट दिया तो भाई थोड़ा थोड़ा खा रहा कम से कम पड़े रहो तो वो सब जागृत अवस्था में भी ये सयोजनता सिद्ध नहीं कर रहा है इस प्रकार के अगर विचार करेंगे धीरे धीरे ये जो कहते हैं ना ये हमको तो आगे काम लगेगा सब इसको सब बचा कर करके रखना है ये सब बुद्धि धीरे धीरे छूटेगा तभी धीरे धीरे कमरा खाली होगा तो ये सब बुद्धि अर्थात ये जागृत में भी हो सकता है कि प्रयोजन सिद्ध आगे नहीं करेगा तो अगर ये आगे प्रयोजन सिद्ध करेगा नहीं करेगा क्या भरोसा है हम एक प्रकार के कहते हैं ना ये हमारा संस्कार से चलाते हैं कि पहले किया था ना अभी भी करेगा तो अभी भी अगर ये प्रयोजन सिद्ध करना है तो प्रारंभ में है तो वो आ जाएगा उसमें चिंता नहीं करने का है इसलिए ये सब जितना जितना बढ़ेगा ये विचार स्वप्नों में तो प्रयोजन सिद्ध करता ही नहीं तो मान लेते हैं जागृत में भी प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा ये मतलब अगर नहीं है प्रारूभ में नहीं है तो होने पर तो भी प्रयोजन सीधा नहीं करेगा अगर होता तो कहते ना कितने बड़े बड़े ये होते हैं धनवान लोग और किसी स्वास्थ्य के कारण मतलब बीमारी में मर जाते हैं क्यों उनके पास पैसा नहीं है चला जाता है तो स्वप्रयोजनता कहाँ दिखा उनका नहीं पाप्रयोजनता पा? जो बोलते जैसे जागरूक में कोई किंतु मतलब ये जो जागृत पदार्थ भी जल है जल होने पर भी हमारा स्वप्रयोजनता पूर्ण करेगा ऐसा निश्चय नहीं है जैसे किसी मरीज को किसी रोगी को डॉक्टर कहता है कि आप दिन में 200 सौ से अधिक पानी नहीं पियेंगे उसको भयंकर प्यास पानी भी भरा हुआ है नहीं पी पाएगा कहाँ स्वप्रयोजनता है उस जल में उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं कर रहे तो वो कहेगा की दूसरों के लिए करता है वो ठीक है हम उतना मतलब जितना हमारा बुद्धि को आवश्यक दिशा में लगाएंगे देखिए ये प्रयोजन सिद्ध नहीं करवाया तो ये इस प्रकार के तक विचार करें ये जागरण पदार्थ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं करेंगे विपरीत दिशा में लेना पड़ेगा मतलब हमारा बुद्धि को उस दिशा में लेना पड़ेगा जो लक्ष्य की दिशा में हमेशा तो इस प्रकार के होने से हमको लाभ होगा तो हमारा बुद्धि में लगाना है की ये अर्थात हमारा जागृत में भी प्रयोजन सिद्ध करेगा इसमें भी कोई ठिकाना नहीं है ये होने पर भी कोई ये काम क्योंकि तीन कंबल रखेंगे तो हमको ठंडी में बिल्कुल है <laughs> तो तीन कंबल रखेंगे जब उस समय खोल करके देखेंगे सब उसको कीड़ा काट काट करके एक इंच कर दिया सब तो काम का नहीं है तो इसी प्रकार की अर्थात जितना विचार करे उनको लक्ष्य दिशा में ठीक है आगे दृष्टान्त से साध्य विकलत्व शकित परिहर अभी सिद्धांत दृष्टांत दिया स्वप्नों को और साध्य क्या है सिद्धांती क्या सिद्धांति कहा पूर्व पक्षी कहता है दृष्टांत में साध्य नहीं है अतः स्वप्न मिथ्या नहीं है इस प्रकार के उपरोपक्षी पक्षी अभी शंका करता है दृष्टांत से साध्य शंका करके उसका परिहार सिद्धांत करेगा अर्थात स्वप्न मिथ्या है यहाँ क्या दिखाएंगे स्वप्न मिथ्या है जागृत किंतु अभी सिद्धांत कहेगा कि पहले स्वप्न मिथ्या नहीं है इसके ऊपर विवाद आरंभ हो गया तो स्वप्न मिथ्या है सिद्धांत कहेगा क्यों कहते हैं जागृत जैसा है वो स्वप्न वैसा नहीं है अभी क्योंकि स्वप्नों को मिथ्या कहना है जागृत को सत्यवान करके देखिये ये जैसा है वो वैसा नहीं है इसलिए स्वप्न तो मिथ्या है तो जागृत में कैसा है जागृत में अगर सामने में पर्वत है सभी लोग पर्वतों को देख सकते हैं चक्षुष्मान व्यक्ति जितने हैं तो ये जो यहाँ पर्वत है ये क्या जो देखता है केवल उसी के लिए है मतलब वही देखता है क्या जैसे रजू में सर्प रजु में जो सर्प है वो जिसको देखता है उसी को ना सभी को रजू में सर्प दिखता है जिसको जो दिखता वही है, है? किन्दु पर्वत सबको दिखता है ये जो पर्वत है ये स्थान का धर्म है स्थान का जागृत अवस्था जाग्रत अवस्था में पर्वत व्यावहारिक सबको दिखेगा किंतु जो रज्जु में सर्प है वो स्थान का धर्म नहीं है वो स्थानीय का धर्म अर्थात जाग्रत व्यक्ति कहेंगे अर्थात अभी जो देखता है स्थानम दृष्टा पर्वत स्थान का धर्म है किन्तु रजु में दिखने वाला सर्प ये स्थानीय का दृष्टा का धर्म है ये दोनों में अंतर है इसी प्रकार की सिद्धांत ही कहेगा कि ये जो स्वप्न है स्वप्नों में दिखने वाला जो सब पदार्थ है वो सब स्थानीय का धर्म है जागृत में दिखने वाला पदार्थ वो स्थानीय का धर्म नहीं है वो स्थान का धर्म है सब कोई देख सकते हैं स्वप्नों में स्थानीय का धर्म है जो देखता है उसी का ही धर्म है अच्छा उसी का कल्पना है ये इसलिए वो मिथ्या है जागृत में ऐसा नहीं जागृत में स्थान धर्म है बहुत सारे हम पुरुष हैं तो इसलिए जो पदार्थ है वो स्थान धर्म है स्थानीय धर्म नहीं है दृष्टा का धर्म नहीं है वो स्थान का जागृत अवस्था का धर्म है पर्वत है तो सब कोई देख लेंगे तो किसी व्यक्ति का वो धर्म व्यक्ति का धर्म है व्यक्ति ही स्वयं कल्पना करता है व्यक्ति में वो है वो विचार व्यक्ति में है लेकिन पर्वत है व्यक्ति में नहीं है वो सामने में सभी को देखे वो स्थान का धर्म और जो स्वप्न हो गया जो रजूसर्प इत्यादि हो गया वो सब स्थानीय धर्म है इसलिए वो स्वप्न तो मिथ्या ही है वो स्थानीय धर्म से इसको आगे कहते हैं अपूर्व स्थानीय यहाँ निवासी तानय प्रेक्ष्यते गेह सुशिक्षित हि अपूर्व स्थानीयधर्म यहाँ निवासी अयम एव प्रेक्ष्य सुशिक्षि तान अयम तय गेक्ष्य अथवा अयम गत्वा तान अक्ष्यत यथ्व इशिक्षि अपूर्व स्थनीधर्म अपूर्वर्थ जो स्वप्न है वो अपूर्व है है स्थानी स्थानी स्थानीयधर्म अर्थात दृष्टा का धर्म है स्थानी स्थनी दृष्टा तो स्थानीय का धर्म था दृष्टु धर्म दृष्टु धर्म द्रष्टाकल दृष्टा के द्वारा कल्पित है वो सब तो अर्थात तो वो सभी का धर्म नहीं है जो देखता है उसी का धर्म दृष्टान्त देते हैं यथा स्वर्ग निवासी न जैसे स्वर्ग में होने वाला जैसे इंद्र कहा जाता है इंद्र सहस्राक्ष है इंद्र का हजार चक्षु है ना तो इंद्र का जो हजार चक्षु इंद्र का ही धर्म है हजार चक्षु वाला वहां बाकी सब हो जाएंगे वो स्थान धर्म नहीं है तो इंद्र का ही विशेष धर्म है तो जैसा स्वर्ग निवासी नाम इंद्र का जैसे विशेष धर्म है कि हजार चक्षु इसी प्रकार के स्वप्न में दिखने वाला पदार्थ भी उसी दृष्टा का ही विशेष धर्म तो इंद्र हजार चक्षुवाला सबको दिखता है वो बात यह नहीं है हजार चक्षु इंद्र का विशेष धर्म इतने अंश में दृष्टान्त इसी प्रकार के स्वप्नों में दिखने वाला पदार्थ वो दृष्टा का विशेष धर्म के बोलो विशेष धर्म उनसे दृष्टांत दिखाया और ये स्वप्न में वो पदार्थ को देखता है कहते हैं कि ताम अयम अयम देखने वाला गौवा प्रेक्षित है स्वप्न में जा करके देखता है अर्थात स्वप्न अवस्था में जाकर के वो पदार्थ को देखता है तो वो कैसे ऐसे देखता है कहते हैं उसी का ऐसे संस्कार है सभी लोग समान प्रकार के संस्कार देखेंगे ए समान प्रकार की स्वप्न देखेंगे नहीं देखेंगे क्यों सभी का संस्कार अलग अलग है तो अयम अर्थात दृष्टा गत्वा स्वप्ने गत्वा स्वप्न स्थान पर जाकर के देखता है तो क्यों उस स्थान पर जाता है कहते हैं उसका संस्कार ऐसे है दृष्टांत तो देखते हैं यथा एवं यह, यह सुशिक्षित कोई जैसा नीलकंठ भगवान का दर्शन करने के लिए मार्ग ठीक पूछ करके ठीक जान दिया फिर उसी मार्ग में वो ठीक ठीक जाकर के देख सकता है और दूसरा जो मार्ग का ठीक पता नहीं किया वो जाके दर्शन कर सकता है नहीं कर सकता है जैसे यहाँ सुशिक्षित व्यक्ति जा करके वहाँ पहुंच करके पदार्थ का दर्शन कर सकता है क्यों वो पूछ करके ठीक से जान लिया अर्थात तो उसका अंदर में अभी वो संस्कार हो गया मार्ग का इसी प्रकार की अपना संस्कार के अनुसार जा करके उसी पदार्थ को देखता है जैसा जिसका संस्कार है उसी मुताबिक देखेगा स्वप्न अच्छा। में स्वप्न में प्रतिज्ञा मिथ्या है और वो उसको स्वप्न में मानेगा। किंतु जागृत हो जाने से कहेगा वो प्रतिभिज्ञा भी मिथ्या है टीका मैं यथा स्वर्ग निवसनशीला नाम इंद्र आदि नाम तथा यद इदम स्वप्न दर्शन मनसे तदपा स्वप्न स्थानवत द्रष्टुरी धर्म स्वर्ग निव... निवासी अर्थात निनिस्ता सुप्रियतुनिस्ताशिले बस धातु से नि हो गया उस टीकाकार कहते हैं स्वर्ग निवसन शीला स्वर्ग में वास करने का स्वभाव है जिसका। किसका इंद्रादीना सहस्राक्ष धर्म इंद्र का ही सहस्राक्ष धर्म ये सबका नहीं है सहस्राक्ष धर्म तथा अपूर्वम स्वप्न दर्शनम जो ये स्वप्न दर्शनम अपूर्व दर्शनम का अर्थ दृश्य स्वप्न का ये टिका में दे दिया दृश्यते जो स्वप्न दृश्यते दृश्यते बोल करके आप जो मान रहे हैं स्थानमस्य वतः स्थान स्थान वाला कौन है दृष्टा जो देखता है स्वप्न रेव धर्म जो स्वप्न देखता है उसी का ही धर्म है उसी में कल तेन दृष्टवात तर मिथ्या सिद्धिरितर्थ ते न ते न अर्थात क्योंकि वो द्रष्टा का ही धर्म है तो द्रष्टा के द्वारा वो देखा गया देखा गया अर्थात वो दृश्य हो गया और जो दृश्य होगा वो मिथ्या होगा तो कहते हैं तो ते न अर्थात द्रष्टा दृष्टत्व तेना दृष्टत्वात तस् मिथ्यात्व क्योंकि दिखा इसलिए मिथ्यात्व सिद्धि मिथ्या हो गया अच्छा कथम तेन दृष्ट तो तत्र वो, वो कैसा दृष्टा के द्वारा वो देखा गया श्लोक में कहा तह प्रश्य गथव यह सुशिक्षित स्वप्न स्थान पर जाकर के वो देखता है अच्छा यथ व्यवहार अच्छा अज्ञात पूर्णम पूर्णमित पूर्ण पूर्णम दश्यसे पूर्णशमादय पूर्णमेवा दिश्यसे